आर्याव प्रथम प्रकाश खियाली मंत्रो मूल स्तुति ओम दो नृथिवी विश्व उपक्षे हित मित्रो न राजा पुरासद शर्म सदो न वीरा अन्यपति जुष्टे नारी ऋग्द उन्नीस तीन व्याख्यान हे प्रिय बंधु विद्व द ईश्वर सब जगत के बाहर और भीतर सूर्य के समान प्रकाश कर रहा है यह पृथ्वी जो पृथ्व्यादी जगत को रच के धारण कर रहा है और विश्वधाया उपक्षेति विश्व धारक शक्ति का भी निवास देने और धारण करने वाला है तथा जो सब जगत का परम मित्र अर्थात जैसे हित मित्रों न राजा प्रिय मित्रवान राजा अपनी प्रजा का यथावत पालन करता है वैसे ही हम लोगों का पालन करता वही एक है और कोई भी नहीं पुर सदह शर्म सदो न जो जन ईश्वर के पुरा सद है ईश्वराभिमुख ही है वे ही शर्म सद अर्थात सुख में सदा स्थिर रहते हैं व जैसे न पुत्र लोग अपने पिता के घर में आनंद पूर्वक निवास करते हैं वैसे ही जो परमात्मा के भक्त हैं, वे सदा सुखी रहते हैं परंतु जो अन्य चित्त होके निराकार सर्वत्र व्याप्त ईश्वर की सत्य श्रद्धा से भक्ति करते हैं जैसे कि अनवद्या पतिदुष्टेव नारी अत्यंतोत्तम गुण युक्त पति की सेवा में तत्पर पतिव्रता नारी स्त्री रात दिन तन मन धन और अति प्रेम से अनुकूल रहती है वैसे प्रेम प्रीति युक्त होके आओ भाई लोगों ईश्वर की भक्ति करें और अपने सब मिलके परमात्मा से परम सुख लाभ उठावे पदार्थ देव ईश्वर सूर्य न समान यो पृथ्वी, पृथिव्यादि जगत को विश्वधार विश्वधारक शक्ति का उपक्षेति निवास देने और धारण करने वाला है हित मित्र प्रिय मित्रवान न समान राजा राजा पुर सदश्वराभिमुख लोभ शर्म सद सुख में सदा स्थिर लोभ न जैसे वीराहा वीरा पुत्रो अनद्या अत्योत्म गुणयुक्त पतिजुषा पती की सैवा में तत्पर पतिव्रता इव जैसे नारी नारी स्त्री अन्वय हे मनुष्यः यो देवः पृथ्वी न विश्वधाया हित राजा राज नोपक्षेति पुह सद शर्म सदो वीरा न नुखा शत्रून विनाशयति अनिया नारी पतिजु सुखे निवासयति निवासती तदा स यथावत् य